आप जो कि उद्योगों में विज्ञान को लागू करके मजदूरों की दशा सुधारने के सपने देखते हैं कैसी दुखद निराशा कैसा भयानक मोह भंग आपकी प्रतीक्षा में है आप अपने दिमाग की उपयोगी ऊर्जा का इस्तेमाल करके एक ऐसी रेलवे लाइन की योजना तैयार करते हैं जो गहरे खट्टों के किनारे से गुजरती हुई और ग्रेनाइड के पहाड़ों का सीना चीरती हुई दो देशों को एक करेगी जिन्हें प्रकृति ने अलग अलग कर दिया है लेकिन जैसे ही काम शुरू होता है आप देखते हैं कि अभावों और बीमारी के शिकार मजदूरों की फौजें उन अंधेरी सुरंगों में खट रही हैं। आप देखते हैं कि उनमें से बहुतेरे चंद बचे हुए सिक्कों और तपेदिक के कीटाणुओं को लेकर घर लौट रहे हैं रेल मार्ग के हर नए हिस्से पर मील के पत्थरों की तरह आप लोगों के शव देखते हैं जो एक अंधे लालच का नतीजा है और जब रेल मार्ग बनकर तैयार होता है तो आप पाते हैं कि वो एक हमलावर सेना के तोपखाने को भेजने के लिए इस्तेमाल हो रहा है आपने अपनी जवानी के सबसे अच्छे साल एक ऐसे आविष्कार को अंतिम रूप देने में गुजार दिए हैं जिससे उत्पादन में आसानी होगी और कई प्रयोगों के बाद रात रात भर जागने के बाद आखिरकार आप इस मूल्यवान खोज में सफल होते हैं आप इसे इस्तेमाल में लगाते हैं और इसका नतीजा आपकी उम्मीदों से कहीं बढ़कर सामने आता है दस या बीस हजार आदमी सड़कों पर फेंक दिए जाते हैं जो बचे रह जाते हैं जिनमें से ज्यादातर बच्चे हैं महज मशीन के एक पार्ट बनकर रह जाएंगे तीन चार दस मालिक अपनी दौलत को कई गुना और बढ़ा लेंगे और पहले से भी अधिक आयाशी में डूब जाएंगे क्या यही आपका सपना है अंततः आप हाल में उद्योगों में हुए विकास का अध्ययन करते हैं और आप देखते हैं कि सिलाई मशीन के आविष्कार से सिलाई करने वाली स्त्री को कोई भी फायदा नहीं हुआ है कि हीरे की नोक वाली ड्रिल मशीनों के बावजूद सेंट गोटहार्ड सुरंग का मजदूर एंकीलोसिस से मर जाता है कि गिफार्ड कंपनी की लिफ्ट आने के बाद भी राजगीर और दिहाड़ी मजदूर पहले की तरह अब भी बेरोजगार है अगर आप उसी स्वतंत्रता के साथ सामाजिक समस्याओं पर विचार करेंगे जो यंत्रों के अनुसंधान में आपने दिखाई थी तो यकीनन आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि निजी संपत्ति और उजरती गुलामी के वर्चस्व के तहत हर नया आविष्कार मजदूर की गुलामी को ज्यादा सख्त बनाता है उसके श्रम को ज्यादा कमर तोड़ बनाता है मंदी और बेकारी के दौर पहले से भी जल्दी जल्दी आते हैं संकट पहले से ज्यादा तीखे होते हैं और इससे फायदा सिर्फ उस शख्स को होता है जिसके पास पहले से ही ऐशो आराम के सारे साधन मौजूद होते हैं जब आप इस नतीजे पर पहुंच जाएंगे तो आप क्या करेंगे या तो आप तरह तरह के तर्कों से अपनी अंतरात्मा को शांत करना शुरू कर देंगे और फिर एक दिन आप नौजवानी के अपने ईमानदार सपनों को अलविदा कह देंगे और अपने लिए सुख के साधन बटोरने में जुट जाएंगे तब आप शोषकों के खेमे में चले जाएंगे या फिर अगर आपके सीने में कोमल हृदय है तो आप खुद से कहेंगे नहीं ये समय आविष्कारों का नहीं है पहले हमें उत्पादन के पूरे ढांचे को बदल देने के लिए काम करना होगा जब निजी संपत्ति का खात्मा हो जाएगा जब उद्योगों में हर नई खोज से पूरी मानव जाति को लाभ होगा और तब मजदूरों की यह बड़ी जमात जो आज महज मशीन बनकर रह गई है तब सोचने समझने वाले लोगों का एक समूह बन जाएगी जो अध्ययन से प्रशिक्षित और शारीरिक श्रम के दौरान कुशल बनी अपनी बुद्धि को उद्योगों के विकास में लगाएंगे और इस तरह यंत्रों में होने वाली प्रगति आगे की ओर एक ऐसी उछाल भरेगी जो पचास वर्ष के भीतर इतना कुछ हासिल कर लेगी जिसके बारे में आज हम सपना भी नहीं देख सकते और मैं स्कूल मास्टर से क्या कहूं उस व्यक्ति से नहीं जो अपने पेशे को एक उबाऊ काम मानता है बल्कि उससे जो खुशी से छलकते उत्साही बच्चों से घिरा होने पर उनके चहकते चेहरों और निश्छल हंसी से खुद भी उत्साहित होता है मैं उससे अपनी बात कहता हूं जो उनके छोटे छोटे दिमागों में मानवता के वे विचार भरने की कोशिश करता है जो उसने अपनी नौजवानी में संजोए थे अक्सर मैं देखता हूं कि आप उदास हैं और मैं जानता हूं कि आपके माथे पर बल क्यों पड़े हैं आज आपके प्रिय छात्र ने विलियम टेल की कहानी इतने उत्साह के साथ कक्षा में पढ़कर सुनाई बेशक उसका लैटिन का ज्ञान उतना अच्छा नहीं है लेकिन उसका दिल निश्चल और उमंग से भरा है उसकी आंखें चमक रही थी ऐसा लगता था कि वो तमाम अत्याचारियों को वही खत्म कर देना चाहता है उसने इतने जोश के साथ शिलर की ये भावपूर्ण पंक्तियां पढ़ी तोड़ देर जब दास अपनी बेड़ियों को उठ खड़ा हो तब मुक्त मनुज भी लेकिन जब वो घर लौटा तो उसकी मां उसके पिता उसके चाचा ने उसे पादरी या देहात के पुलिसमैन के प्रति सम्मान नहीं दिखाने के लिए कस के लताड़ लगाई दूरदर्शिता अधिकारियों के प्रति सम्मान अपने से बड़ों के आगे झुकने को लेकर उसे तब तक भाषण पिलाते रहे जब तक कि उसने शिलर को ताक पर रखकर अपनी मदद कैसे करें पढ़ना शुरू नहीं कर दिया और फिर कल ही आपको पता चला कि आपके सबसे अच्छे शिष्य जीवन में खासे बिगड़े लोग निकले हैं एक तो दिन रात बस अफसर बनने के सपने देखता है दूसरा अपने मालिक के साथ मिलकर मजदूरों की मामूली मजदूरी में से चोरी करने की जुगत भिड़ाता रहता है और आप अपने आदर्शों और जीवन के इस वैषम्य पर सोचते और दुखी होते रहते हैं आप अब भी इस पर चिंतन मनन करते रहते हैं लेकिन मैं देख रहा हूं कि अब से दो साल बाद हताशा दर हताशा से गुजरने के बाद आप अपने प्रिय लेखकों को उठाकर धर देंगे और कहने लगेंगे कि बेशक टेल एक बड़ा ईमानदार व्यक्ति था लेकिन वो थोड़ा सिरफिरा था कि कविता ड्राइंग रूम में जलती आग के पास बैठकर पढ़ने के लिए बड़ी अच्छी चीज है खासकर तब जब आप सारे दिन तीन का पहाड़ा सिखाते रहे हो लेकिन कविगण हमेशा ही आसमान में रहते हैं और उनके विचारों का ना तो आज के जीवन से कोई ताल्लुक होता है और ना ही इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल के अगले दौरे से। या हो सकता है कि आपकी नौजवानी के सपने परिपक्व अवस्था में आपके दृढ़ विचार बन जाएं। आपकी इच्छा हो कि स्कूलों में और स्कूलों के बाहर सबके लिए खुली और मानवीय शिक्षा का प्रबंध हो ये देखते हुए कि मौजूदा हालात में ये असंभव है आप बुर्जवा समाज की नींव पर ही हमला शुरू कर देंगे फिर आपको शिक्षा विभाग द्वारा बर्खास्त कर दिया जाएगा और आप अपना स्कूल छोड़कर हमारे बीच आ जाएंगे और हम में से एक बन जाएंगे आप उन लोगों को ज्ञान देने लगेंगे जो जिंदगी के तमाम अनुभव हासिल करने के बाद भी शिक्षा से वंचित हैं। आप उनको बताएंगे कि मानव जाति को कैसा होना चाहिए या हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं आप मौजूदा व्यवस्था को पूरी तरह बदल डालने के लिए समाजवादियों के साथ मिलकर काम करेंगे सच्ची समानता वास्तविक बंधुत्व और पूरे विश्व के लिए कभी न खत्म होने वाली स्वतंत्रता का लक्ष्य हासिल करने के वास्ते हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे और अंत में मैं युवा कलाकार मूर्तिकार चित्रकार कवि और संगीतकार से बात करता हूं क्या आप नहीं देखते कि आपके पूर्वजों को प्रेरित करने वाली यह पवित्र अग्नि आज के इंसानों में नजर नहीं आती की आज कला सड़क बाजार की चीज बना दी गई है और सर्वत्र औसत पने का राज है क्या इसके अलावा भी कुछ हो सकता है प्राचीन विश्व की फिर से खोज करने प्रकृति के सोतों में नहाकर ताजा हो जाने की वो खुशी जिससे पुनर्जागरण काल की महान कृतियों का जन्म हुआ था हमारे युग की कला से निधारत है क्रांतिकारी आदर्शों से रहित ये अब तक ठंडी पड़ी रही है और किसी दूसरे आदर्श के अभाव में हमारी कला सोचती है यथार्थवाद के रूप में इसे एक नया आदर्श मिल गया है यह बड़े मनोयोग से किसी पौधे की पत्ती पर पड़ी ओस की बूंद का हुबहू चित्र उकेरती है किसी गाय के पैर की मांसपेशियों की नकल उतारती है या गद्य और पद्य में किसी सीवर की दंगोटू गंदगी या ऊंचे दर्जे की वेश्या के कमरे का सटीक वर्णन प्रस्तुत करती है आप कहते हैं लेकिन अगर ऐसा है तो क्या करना होगा मेरा जवाब है अगर आपके मुताबिक आपके भीतर मौजूद पवित्र अग्नि सुलगती ढिबरी की बत्ती से ज्यादा नहीं है तो आप वैसा ही करते रहेंगे जैसा करते रहे हैं और आपकी कला बहुत जल्दी ही सेठों की दुकानों की सजावट करने, तीसरे दर्जे के ओपेराओं की पुस्तकों और क्रिसमस पर छपने वाली वार्षिक पुस्तकों में बेल बूटे बनाने तक पतित होकर रह जाएगी आप में से ज्यादातर आंख मूंदे इसी रास्ते पर दौड़े चले जा रहे हैं लेकिन अगर आपका दिल वाकई इंसानियत के लिए धड़कता है अगर एक सच्चे कवि की तरह आप जीवन के स्वरों को सुन सकते हैं तो अपने चारों ओर लहराते दुख के इस सागर को आप देखेंगे भूख से मरते इन लोगों का सामना करेंगे खदानों में एक के ऊपर एक पड़ी लाशों और बैरिकेडों पर शत शवों के बीच खुद को महसूस करेंगे देश निकाले की सजा पाए कैदियों की उन लंबी कतारों को देखेंगे जो साइबेरिया की बर्फ और कटिबंधीय टापुओं के दलदलों में दफन होने जा रहे हैं जीवन मृत्यु के इस संघर्ष को आप देखेंगे जो लड़ा जा रहा है पराजितों के आर्तनादों और विजेताओं के अश्लील अट्टहासों के बीच कायरता से टकराती वीरता के बीच घृणित धूर्तता का सामना करती उदात दृढ़ता के बीच इस सबको देख कर आप तटस्थ नहीं रह सकेंगे आप आएंगे और उत्पीड़ितों के पक्ष में खड़े होंगे क्योंकि आप जानते हैं कि सौंदर्य उदात्तता, खुद जीवन की भावना उन लोगों के पक्ष में है जो लड़ रहे हैं प्रकाश के लिए मानवता के लिए न्याय के लिए आखिरकार आप मुझे रोक देते हैं आप कहते हैं क्या बकवास है अगर शुद्ध विज्ञान विलासिता है और डॉक्टरी की प्रैक्टिस महज ठगी है अगर कानून का मतलब नाइंसाफी है और नए यंत्रों का आविष्कार बस टकैती का एक और साधन है अगर व्यवहारिक आदमी की सहज बुद्धि के विपरीत खड़े स्कूल को भी बदलने की जरूरत है और अगर क्रांतिकारी विचार से रहित कला सिर्फ पतित हो सकती है तो फिर मेरे करने के लिए बसता ही क्या है अच्छी बात है मैं आपको बताता हूं एक बहुत बड़ा और बेहद रोमांचक काम एक ऐसा काम जिसमें आपकी कार्रवाइयों का आपकी अंतश चेतना से पूरा तालमेल होगा एक ऐसा उद्यम जो आप में सबसे उदात्त और ऊर्जस्वी भावनाएं जगाने में सक्षम है कौन सा काम मैं आपको बताता हूं यह तय करना आपका काम है कि आप लगातार अपनी अंतरात्मा को धोखा देते रहेंगे और आखिरकार एक दिन कहेंगे कि भाड़ में जाए इंसानियत जब तक लोग इतने मूर्ख हैं कि आप कुछ भी कर सकें, तब तक क्यों ना मैं हर तरह के सुख साधन जुटाऊं और उन्हें जमकर भोगूं? या एक बार फिर वही अवश्यंभावी विकल्प आपके सामने होगा कि आप समाजवादियों के साथ आएं और उनके साथ मिलकर समाज को पूरी तरह बदल डालने के लिए काम करें हम जिस विश्लेषण से गुजरे हैं वो हमें इसी नतीजे पर पहुंचाता है इससे अलग कुछ नहीं हो सकता हर बुद्धिमान व्यक्ति इसी तार्किक नतीजे पर पहुंचेगा बशर्ते कि वो अपने चारों ओर मौजूद स्थितियों को ईमानदारी और विवेक के साथ देखे और उन छलपूर्ण तर्कों को दरकिनार कर दे जो बुर्जुआ शिक्षा तथा उसके इर्द गिर्द मौजूद स्वार्थपूर्ण हित उसके कानों में फुसफुसाते रहते हैं